मैथ्यू ए हेंशन उत्तरी ध्रुव एक्सप्लोरर, अठारह से 1955। पृथ्वी के सबसे अठारह सौ तिरानवे में कोई भी उत्तरी ध्रुव पर नहीं गया था उस वर्ष एडमिरल रॉबर्ट पियर और मैथ्यू हेंशन उत्तरी ध्रुव तक पहुँचने के लिए निकले लेकिन वे असफल रहे उन्होंने अठारह सौ अंठानवे में फिर से कोशिश की लेकिन फिर वे फिर असफल रहे 1909 में उन्होंने एक बार फिर किया यह शिविर उत्तरी ध्रुव से लगभग चार सौ पचास मील की दूरी पर था मार्च उन्नीस सौ नौ में समूह ने भोजन और आपूर्ति के साथ कुत्तों द्वारा खींची फिशल गाड़िया तैयार की फिर वे उत्तरी फिर वे ध्रुवीय समुद्री बर्फ पर उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़े रुजवेल जहाज हेनसन और उनकी पार्टी को न्यूयॉर्क शहर से उत्तरी ध्रुव तक ले गया कुछ कुछ लोगों को कठोर ठंड के मौसम का सामना करना पड़ा उन्हें शिविर में लौटना पड़ा अंत में पियर ने यात्रा के अंतिम चरण के लिए हेनसन और चार इन गाइड उगलू के चुना उस समय अप्रैल उन्नीस की शुरुआत वास्तव में पहली बार उत्तरी ध्रुव के बहुत करीब पहुंचे थे इसलिए आपदा घटी रास्ते में ने बर्फ की एक पतली चादर वाली जमीन पर पैर रखा अचानक बर्फ टूट गई और हैंसन नीचे बर्फीले पानी में गिर गया वहां पानी का तापमान माइनस पंद्रह डिग्री फेरनहाइट था केवल कुछ ही मिनटों में मैथ्यू हेनशन की ठंड से मौत हो जाती अचानक हेंसन के हु को किसी ने खींचा कोई उसे पानी के ऊपर खींच रहा था वो उठा उसका गाइड था जल्दी से उठाने हेनशन को अपने गीले बूट और कपड़े उतारने में मदद की पानी के बर्फ में बदल जाने के पहले उटा ने हेनशन के पानी को हिला दिया उसके बाद हेनशन उठा और सेगलो आगे बढ़े एडमिरल पियर एगवा और ओकुआ उनके पीछे थे वे उत्तरी ध्रुव से सिर्फ पैंतीस मील से भी कम दूरी पर थे हेनशन पोल के करीब और करीब पहुंच गया अंत में वो रुक गया उसने चारों ओर देखा क्या वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गया था ने वहां शिविर लगाया और पियर की प्रतीक्षा की जब एडमिरल पहुंचे तो उन्होंने विभिन्न बिंदुओं से अवलोकन किया वो शिविर में लौट कर आया और उन्होंने घोषणा की उनका शिविर उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल ठीक ऊपर था फिर और चार गाइड एक रेस पर खड़े हुए और उन्होंने उनकी तस्वीर खींची हैंसन ने अमेरिकी झंडा उठाया उसे गर्व महसूस हुआ यह एक बेहद रोमांचक क्षण था मैथ्यू हंसन का जन्म अठारह में चार्ल्स काउंटी मेरीलैंड में हुआ था उनकी माँ के निधन के बाद वो वॉशिंग्टन में अपने एक चाचा के साथ रहता था में की मुलाकात पियर से हुई उस समय हैंसन वॉशिंगटन में एक कपड़े की दुकान में काम कर रहा था पियर ने तुरंत हैंशन को पसंद किया पियर ने हेंशन को अपने निजी नौकर के रूप में नौकरी की पेशकश की हैशन कोई नौकरी नहीं करना चाहता था लेकिन उस यात्रा में उसकी रुचि थी वो पियर को उस यात्रा में रुचि थी जो पियर ने निकर दक्षिण अमेरिका जाने के लिए बनाई थी इसमें उसे फिर से यात्रा करने का मौका मिलता फिर बीस से अधिक सालों तक दोनों व्यक्तियों ने एक साथ कई यात्राएं की सात अप्रैल 1909 को महान खोजकर्ताओं ने उत्तरी दूर से अपनी वापसी यात्रा शुरू की वे अपनी जीत को लेकर बहुत खुश थे रॉबर्टिव पियर बहुत प्रसिद्ध हुआ पियर को नेशनल जियोग्राफिक सोसायटी ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया रॉबर्ट बाटलेट को भी पदक से सम्मानित किया गया हालांकि वो उत्तरी दूर के अंतिम यात्रा में नहीं था मृत्युन को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया कई वर्षों तक स्वेत दुनिया ने हेनशन की महान उपलब्धि को नहीं पहचाना हालांकि एक, एक साल बाद अमेरिकी सरकार, सरकार के उत्कृष्ट सेवा के लिए रजत पदक प्रदान किया गया उन्नीस सौ पचपन में इस महान खोजकर्ता की मृत्यु हुई छह अप्रैल उन्नीस सौ अट्ठासी को उनके अवशेषों को अर्लिंग्टन नेशनल सेरेमनी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ पुनः दफनाया गया एक महान श्वेत अमेरिकी के लिए यह सबसे उपयुक्त सम्मान था राज्य ने इस महान खोजकर्ता को इस पदक से सम्मानित किया मैथ्यू अलेक्जेंडर हेजन को डिस्कवरर ऑफ द नॉर्थ पोल विथ एडमिरल रॉबर्ट एडविन पियरे 1909